सम्वेद्नाव सम्वेद्नाव के पंक, के, पंक, ब्लौक ब्लौक की की एक, एक और दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है उषा बंसल की कहानी वो तस्वीर निशा आज कुछ फुर्सत में थी उसने सोचा कि आज पुराना सामान छांटकर कर कूड़ा कम कर दिया जाए इस विचार से उसने अलमारी खोली थी कि उसकी निगाह एल्बम पर पड़ गई। उसका हाथ अनायास ही एल्बम पर पहुंच गया एल्बम निकालते हुए मन ने टोका कि पुरानी यादों में उलझ जाओगी तो कूड़ा कैसे कम कर पाओगी पर एल्बम का आकर्षण चतुरा बुद्धि पर भारी पड़ गया बस 10 मिनट में फोटो देखकर सामान छांटने में लग जाऊंगी सिर्फ 10 मिनट क्या और कितना और हर्ज हो जाएगा इस 10 मिनट में एल्बम उठाकर वो आराम, आराम कुर्सी पर बैठ गई एल्बम के, के पन्ने, पन्ने पलटने, पलटने के साथ यादों की परती भी मस्तिष्क में करवटे बदलने लगी निशा की नजर एक चार पाँच वर्ष की तस्वीर पर अटक गई थी फोटो साधारण थी बच्ची भी कोई अप्सरा नहीं थी वो न कोई परी थी और न ही कोई डायन। वो तस्वीर थी एक बच्ची की जो बिना मेज पोश की मेज पर बैठी थी उसने मामूली छींटदार फ्रॉक पहन रखा था उसके पैर नंगे थे आँख में लगा काजल फूले हुए गालों पर फैल गया था आँखों की कोर से लुढ़कने को बेताब दो नमकीन पानी की बूंदे अटकी हुई थी श्वेत श्याम वह तस्वीर निशा के जेहन पर छा गई उसकी नजर मानो तस्वीर से चिपक कर रह गई। वो तस्वीर उसकी अपनी ही थी जो मात्र तस्वीर ही नहीं वरन उसका गुजरा बचपन व उसका अपना बीता हुआ कल था इतनी छोटी थी वो तब पर भी उससे जुड़ी सारी घटनाएं बड़ी बारीकी से उसकी यादों में बसी थी क्या इतनी कम उम्र की बातें भी याद रह सकती हैं ये ऐसी बात है जिसकी कभी घर में किसी प्रसंग चर्चा भी नहीं हुई थी उस समय वह साढ़े चार साल की रही होगी उसके पिताजी ऑफिस में काम करते थे निशा उनकी चौथी कन्या थी पिताजी को पूरी उम्मीद थी कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी लेकिन हाय रे भाग्य फिर लड़की हो गई। उनकी सारी आशाए निराशा में बदल गयी जीवन में होने वाला सुप्रभात रात्रि की कालीमा से आवृत हो गया उन्होंने अपनी आशा के निराशा में बदल जाने के अनुरूप ही उस बच्ची का नाम निशा रख दिया पिताजी को निशा से नफरत सी थी गलती कोई करे डांट निशा को पड़ जाती थी निशा पिताजी से इतना डरने लगी कि उनके ड्योढ़ी में पैर रखते ही वह घर के किसी कोने में छिप जाती थी निशा के जन्म के ढाई साल बाद उनके घर कुलदीपक पुत्र का जन्म हुआ निशा की माँ इसे निशा का भाग्य बताकर फूली न समाती थी निशा का भाई जब ढाई साल का हो गया तो उसके पिताजी ने एक दिन फोटोग्राफर को घर बुलाया घर के आंगन में मेज रखी गई। उस पर मेज पोश बिछाया गया ढाई साल के रजत को हाफ पैंट व शर्ट तथा फीते वाले जूते पहनाकर मेज पर बैठाया गया रजत बार बार मेज से उतरने लगता वह मेज पर नहीं बैठना चाहता था फोटोग्राफर काला कपड़ा ओढ़ जब तक फोटो लेने को तैयार होता रजत उतरने के लिए मचलने लगता सारा पोज बिगड़ जाता अंत में पोज बनाए रखने के लिए पिताजी ने एक संतरा लाकर उसे दे दिया रजत संतरा खाने के प्रयास में मेज पर बैठ गया फोटोग्राफर ने झट चीयर्स कहकर फोटो खींच ली निशा बड़े ध्यान से सब देख रही थी वह अपनी भी चीयर्स कराने के लिए जिद करने लगी पिताजी ने कई बार डांटकर मना किया मेज से मेज पोश भी हटा दिया निशा गला फाड़ कर रोने लगी उसकी माँ रसोई से निकलकर आई और बोली इसकी फोटो भी खिंचवा दो इसका दिल भी रह जाएगा पिताजी ने उसे उठाकर मेज पर पटक सा दिया उसका झटका निशा ने उस दिन भी अपनी कुर्सी पर महसूस किया निशा रजत की तरह हाथ में संतरा पकड़ने की जिद करने लगी पिताजी निशा के पास आते हुए बोले तेरी माँ ने तुझे बहुत सिर चढ़ा रखा है फोटो खिंचानी है तो खींचा नहीं तो चलो ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं वरन उसे मेज से उतारने भी लगे फोटोग्राफर जो कैमरा सेट कर चुका था पोज ठीक करने के लिए मेज की ओर लपका और बोला मेरी अच्छी गुड़िया चरा नमस्ते तो कर हाथ जोड़कर कैसे नमस्ते करते हैं? निशा ने बेमन से उंगली फैलाकर हाथ जोड़ दिए। निशा की वह श्वेत शाम तस्वीर ही नहीं थी वरन एक पूरी घटना का दस्तावेज बन एल्बम के म्यूजियम में कैद हो गई थी अभी आप सुन रहे थे उषा बंसल की कहानी वो तस्वीर वाचक स्वर भारती परिमलमल